कृष्ण वचनामृत परिच्छेद अट्ठासी छह सितंबर अठारह चौरासी श्री राम कृष्ण तथा भक्त का जाति विचार गाना समाप्त हो गया नरेंद्र भवनाथ आदि भक्तगण श्री कृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं हंसते हुए कह रहे हैं हाजरा नाचा था नरेंद्र सहास्य जी हाँ धीरे धीरे श्री राम कृष्ण सहास्य धीरे धीरे नरेंद्र सहास्य उसकी तों भी नाचती थी सब हंसते हैं शशधर जिस मकान में है उस मकान में श्री राम कृष्ण के निमंत्रण की बात हो रही है नरेंद्र मकान वाला खिलाएगा श्री राम कृष्ण सुना है उसका स्वभाव अच्छा नहीं है लुच्चा है नरेंद्र इसीलिए जिस दिन शशधर से आपकी प्रथम भेंट हुई थी उस दिन उसके छुए हुए गिलास से आपने पानी नहीं पिया आपने कैसे पहचाना कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है श्रीराम रामकृष्ण हाज हाजरा एक घटना और जानता है उस देश में सीहोर में हृदय के घर में वह हुई थी हाजरा वह एक वैष्णव है मेरे साथ आपके दर्शन करने आया था जो ही आकर बैठा कि आप उसकी ओर पीठ फेरकर बैठ गए श्रीराम राम सुना अपनी मौसी से फंसा था पीछे से पता चला नरेंद्र से पहले तो कहता था ये सब मेरे मन के विकार हैं नरेंद्र मैं तब जानता थोड़े ही था अब तो कई बार देखा सब मिलते हैं नरेंद्र के कहने का तात्पर्य यह है कि श्री रामकृष्ण भावावस्था में लोगों का अंतर भी देख लेते हैं इसी की कि उन्होंने कितने ही बार परीक्षा ली है श्री रामकृष्ण और भक्तों की सेवा के लिए अधर ने बड़ा इंतजाम किया है उन्होंने भोजन के लिए सबको बुलाया महेंद्र और प्रियनाथ दोनों मुखर्जी भाइयों से श्री रामकृष्ण कह रहे हैं क्यों जी तुम भोजन करने ना चलोगे उन्होंने विनयपूर्वक कहा जी हमें अब रहने दीजिए श्री राम कृष्ण शाहासी ये लोग सब कुछ करते हैं बस इतने ही से इन्हें संकोच है एक औरत के जेठों के नाम हरे और कृष्ण थे उसे हरि नाम तो कहना ही होगा इधर हरे कृष्ण कहने से जेठों के नाम आते थे इसलिए वह जपती थी हरे कृष्ण फरे कृष्ण ख्रृष्ट फ्रृष्ट हरे फरे फरे राम फरे राम, राम राम राम फरे फरे अधर जाति के स्वर्ण वलिक थे इसीलिए कोई कोई ब्राह्मण भक्त उनके यहाँ भोजन करते हुए संकोच करते थे कुछ दिन बाद जब उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण स्वयं भोजन कर रहे हैं तब उनका वह भाव दूर हो गया रात के नौ बजे नरेंद्र भवनाथ आदि भक्तों के साथ आनंद पूर्वक श्री राम कृष्ण ने भोजन किया अब बैठक खाने में आकर विश्राम कर रहे हैं फिर दक्षिणेश्वर लौटने का उद्योग होने लगा कल रविवार है दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण के आनंद के लिए मुखर्जी भ्राताओं ने कीर्तन का बंदोबस्त किया है श्यामदास कीर्तनय का गाना होगा श्यामदास को अपने यहाँ बुलाकर राम ने कीर्तन सीखा था श्री राम नरेंद्र से कल दक्षिणेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं श्री राम कृष्ण नरेंद्र से कल जाना अच्छा नरेंद्र अच्छा जी जाने की कोशिश करूंगा श्री राम स्नान भोजन वही करना ये मास्टर भी जाएंगे अगर कोई अर्चन ना हो मास्टर से तुम्हारी बीमारी तो अब अच्छी हो गई है ना अब पथ्य वाली व्यवस्था तो नहीं है मास्टर जी नहीं मैं भी जाऊँगा नित्य गोपाल वृंदावन में हैं कई दिन हुए चुनीलाल वृंदावन से लौटे हैं श्री रामकृष्ण उनसे नित्य गोपाल का हाल पूछ रहे हैं अब दक्षिणेश्वर चलने की तैयारी होने लगी मास्टर ने भूमिष्ट हो उनके पाद पद्मों में माथा टेक कर प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने पूर्वक उनसे कहा तो अब जाओ नरेंद्र आदि भक्तों से सस्नेह नरेंद्र भवनाथ तुम लोग जाना नरेंद्र भवनाथ आदि भक्तों ने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया उनके अपूर्व कृतनानंद और भक्तों के साथ सुंदर नृत्य की याद करते हुए भक्तगण घर लौटे आज भादो की कृष्णा प्रतिपदा चांदनी रात है श्री रामकृष्ण भवनाथ हाजरा आदि भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठकर दक्षिणेश्वर की ओर जा रहे हैं